श्री गर्ग द्वारिका खंड बीसवा अध्याय इंद्र तीर्थ इंद्रतीर्थ ब्रह्मतीर्थ सूर्यकुंड नील लोहित तीर्थ और आप्त समुद्रक तीर्थ का महात्मा श्री नारद जी कहते हैं विदयराज द्वितीय दुर्ग के भी पूर्व पर परम पुण्य में इंद्र तीर्थ है जो अभिष्ट भोगों का देने वाला तथा सिद्धिदायक है राजन उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य इंद्रलोक को जाता है तथा इस्लोक में भी चंद्रमा के समान उज्ज्वल वैभव प्राप्त कर लेता है इसी प्रकार दक्षिण द्वार पर सूर्यकुंड नामक तीर्थ बताया जाता है जहाँ सत्राजीत ने समन्तक की पूजा की थी त्रिपेश्वर वहाँ स्नान करके जो मनुष्य पद्मराग मणि का दान करता है वह सूर्य के समान तेजस्वी दिबान के द्वारा सूर्यलोक को जाता है इसी प्रकार पश्चिम द्वार पर ब्रह्म तीर्थ नामक एक विशिष्ट तीर्थ है राजन जो बुद्धिमान मानो वहाँ स्नान करके सोने के पात्र में खीर का दान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो वह ब्रह्मघाती घाती गोहत्यारा मातृहत्यारा और आचार्य का वध करने वाला पापी भी क्यों न हो इंद्रलोक में पैर रखकर कर ब्रह्म में शरीर धारण करके चंद्रमा के समान उज्ज्वल विमान द्वारा ब्रह्मधाम को जाता है इसी प्रकार उत्तर द्वार पर भगवान नील लोहित का क्षेत्र है जहाँ साक्ष नील लोहित महादेव उस तीर्थ में समस्त देवता मुनि सप्तर्षि तथा संपूर्ण मरुदगण निवास करते हैं उसी तीर्थ में पूर्वक नील लोहित नामक शिवलिंग की पूजा करके लोक रावण रावण ने अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त किया था नरेश्वर कैलाश की यात्रा करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है उससे सौ गुना पुण्य भगवान नील लोहित के दर्शन से होता है जो मनुष्य नील लोहित कुंड में तीन दिनों तक स्नान करता है वह सहस्त्रों पापों से युक्त होने पर भी शिवलोक में जाता है जहां सप्त सामुद्रक अथवा सप्त सागर तीर्थ सुशोभित है वहां उस तीर्थ में स्नान करके पापी मनुष्य पाप समूहों से छुटकारा पा जाता है तथा सात समुद्रों में स्नान करने का पुण्य वह तत्काल प्राप्त कर लेता है मनुजेश्वर उस तीर्थ के आसपास भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव इंद्र वायु यम सूर्य परजन्य, कुबेर सोम पृथ्वी अग्नि और जल के स्वामी वरुण सदा निवास करते हैं नरेश्वर ब्रह्मांड में जो कोई सात करोड़ तीर्थ है वे सब उस सप्त सामुद्रक तीर्थ में वास करते हैं उसमें स्नान करने के पश्चात जो मनुष्य उस संपूर्ण तीर्थ की परिक्रमा करता है वह द्वारिका यात्रा का सारा फल पा लेता है सप्त सामुद्रक तीर्थ की यात्रा किए बिना द्वारिका यात्रा फलवती नहीं होती देवताओं ने सप्त सामुद्रिक तीर्थ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना है इस प्रकार से गर्ग संहिता में द्वारिकाखंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में द्वितीय दुर्ग के भीतर इंद्र इंद्रतीर्थ ब्रह्मतीर्थ सूर्य कुंड नील लोहित लोहित तीर्थ तथा सप्त सामुद्रिक तीर्थ के महात्मा का वर्णन नामक बीसवा अध्याय पूरा हुआ